भारतीय दर्शन चर्वाग दर्शन आत्मा का विचार जैसा ऊपर कहा गया है जीव मात्र दुख की निवृत्ति के लिए आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए या आत्मा के दर्शन के लिए ही व्याकुल है एकमात्र उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीव की सभी क्रियाएं होती है आत्मा के दर्शन से साक्षात्कार से दुख की निवृत्ति होती है यही तो वेद का एवं शास्त्रों का कहना है तथा ऋषियों का अनुभव भी है अतएव सभी जीव आत्मा की खोज में अपने बुद्धि के अनुसार लगे रहते हैं शास्त्र के अध्ययन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि चरवाकों के मत में आत्मा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए आत्मा परतंत्र न हो सबसे प्रिय वस्तु हो चैतन्य रखने वाला हो कर्म करने वाला हो इत्यादि यह भी सत्य है कि इनके मत में जो आत्मा होगी उसका प्रत्यक्ष अवश्य होगा ऐसी स्थिति में आत्मा भी कोई भूत या भूतों के संगठन से बना हुआ पदार्थ ही हो सकती है इसी के साथ साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि दर्शनों के विचार विमर्श में आगम तर्क तथा अनुभव इन तीनों का लोग ध्यान रखते हैं यद्यपि चारवाक मत में एक प्रकार से आस्तिकों के आगम और तर्क का कोई भी स्थान नहीं है फिर भी जो लोग आगम और तर्क को मानते हैं उन्हें समझाने के लिए उनके ही आगम और तर्कों की सहायता चारवाकों ने अपने मत के स्थान पर के लिए स्वीकार की है इनको तो अपने मत के स्थापन से ही इष्ट सिद्धि है चाहे वह किसी प्रकार हो हाँ यह ध्यान में सतत रखना है कि कोई विचार अपने सिद्धांत में विरुद्ध न जाए अतएव आत्मा के स्वरूप के विचार में चारवाकों ने आस्तिकों के आगम और तर्क का भी सहारा लिया है संसार में लौकिक धन को ही कुछ लोग आत्मा मानते हैं सबसे प्रिय उनके लिए ऐहिक धन है धन के नष्ट होने से वे लोग शोकग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं जीवन का सुख दुख धन के होने और न होने पर ही निर्भर होता है जिसके पास धन होता है वही स्वतंत्र है महान है सभी कर्म करने में समर्थ है वही ज्ञानी कहलाता है इत्यादि बातों को देखकर धन ही आत्मा है यह कहा जाता है इनके कुछ अधिक ज्ञान वाले लोग कहते हैं कि धन तो जड़ है उसमें चैतन्य नहीं है यह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है इसलिए वस्तुतः पुत्र ही आत्मा है श्रुति में भी कहा गया है आत्मा वही जायते पुत्र पुत्र के सुख से पिता सुखी है और दुख से दुखी है पुत्र के मरने से वह स्वयं भी शोक युक्त होकर मर जाता है यह संसार में कहीं ना कहीं साक्षात देख पड़ता है इन बातों के आधार पर पुत्र ही आत्मा है यह कहा जाता है देखा गया है कि घर में आग लगने पर जलते हुए घर में पुत्र को छोड़कर अपने को लोग बचाते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि पुत्र से भी अधिक अपने शरीर को लोग प्रिय मानते हैं श्रुति भी कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवती इत्यादि सभी क्रियाएं तथा चैतन्य भी तो शरीर में ही है इसीलिए चारवाक सूत्र में भी कहा गया है चैतन्य विशिष्टः कायः पुरुषः शरीर में ही चैतन्य है शरीर में ही क्रिया होती है शरीर के मने पर न तो उसमें चैतन्य रहता है और न क्रिया श्रुति ने भी कहा है सवा ऐसा अन्य रसमय मैं मोटा हूँ मैं दुबला हूँ मैं काला या का हूँ इत्यादि अनुभव से भी शरीर ही आत्मा है यही सिद्ध होता है इसे देहात्मवाद कहते हैं परंतु यह भी मत ठीक नहीं है इंद्रियों के अधीन शरीर है इंद्रियां ही क्रिया करती हैं श्रुति में भी यही कहा गया है इंद्रियात्मवाद देह प्राणा प्रजापतिम पितरम प्रेत्य ऊचु अनुभवी ऐसा ही है मैं अंधा हूँ मैं बहरा हूँ इत्यादि इन सभी अनुभवों में मैं आत्मा के लिए ही आया है इन बातों के आधार पर इंद्रिय को ही आत्मा चार चारवाकों के एक दल ने माना है इसे इंद्रियात्मवाद कहते हैं इंद्रियात्मवाद में दो मत है एकेंद्रियात्मवाद तथा मिलितेंद्रियात्मवाद एक शरीर में एक ही किसी एक इंद्री को आत्मा मान लेना या सभी इंद्रियों को मिलाकर एक आत्मा मान लेना क्रमशः ज्ञान के विकास के साथ साथ इनकी दृष्टि भी सूक्ष्म की ओर जाती है और यह देखा जाता है कि वस्तुतः प्राणों के अधीन इंद्रियां हैं शरीर में प्राणों की प्रधानता है प्राण वायु के निकल जाने पर शरीर मर जाता है और इंद्रियाँ भी मर जाती हैं और उसके रहने पर शरीर जीवित रहता है और इंद्रियां कार्य करती है अनुभव भी ऐसा ही होता है मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ इत्यादि भूख और प्यास प्राण का धर्म है श्रुति ने भी कहा है अन्योन्तर आत्मा प्राणमय इन बातों के आधार पर प्राण ही आत्मा है यह भी किसी किसी चारवाकों का मत है इसे प्राणात्मवाद कहते हैं उक्त मत से सभी सहमत नहीं है चारवाकों के एक दल का कहना है कि शरीर के समस्त कार्य मन के अधीन है यदि मन निद्रा की अवस्था में पूरी तत्व में लीन हो जाता है तो शरीर कार्य करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है मन स्वतंत्र है यही ज्ञान को देता है श्रुति में भी यही कहा गया है अन्योन्तर आत्मा मनोमयः। इन बातों से यह स्पष्ट है कि मन ही आत्मा है इसे ही आत्मा मनोवाद कहते हैं आत्मा के संबंध में उपर्युक्त जितने सिद्धांत कहे गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि इनमें क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की तरफ इन लोगों की दृष्टि बढ़ती गई है धन पुत्र शरीर इंद्रिय प्राण तथा मन ये सभी एक न एक दृष्टिकोण से आत्मा माने गए हैं और सूक्ष्मता से विचार से पूर्व पूर्व कथित स्थूल मत का स्वयं निराकरण हो गया है परंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी मत एक सीढ़ी पर रहने पर भी दृष्टिकोण के भेद से ही भिन्न है एक सीढ़ी पर रहने वालों में भी क्रमिक ज्ञान का विकास तो होता ही रहता है दूसरी सीढ़ी पर जाने की अव्यक्त मानसिक चेष्टा तो होती ही रहती है और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सभी विकासों का ज्ञान आवश्यक है सूक्ष्म स्थान पर पहुँच पहले वाला मत अवश्य स्थूल और सबसे अधिक प्रामाणिक रूप में अग्राह्य मालूम होने लगता है परंतु है तो सभी ठीक यह भौतिकवाद है भूतों में ही इस मत के सभी विचार निहित हैं भूतों के परे जाने में ये लोग असमर्थ हैं ये तो सभी पहली ही सीढ़ी पर हैं यही कारण है कि यद्यपि स्थूल दृष्टि से प्रत्यक्ष के द्वारा केवल चार ही भूतों का ज्ञान इनको हो सकता है तथापि भौतिकवादी होने के कारण आकाश प्राण और मन को भी पदार्थों में इन्होंने स्वीकार कर लिया है प्राण और मन भी क्रमशः जलीय पदार्थ तथा अन्न से बने हैं अतएव ये भी भौतिक हैं छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है अन्नम तेशा विधीयते तस्य आश्रिताधीये भवति यो धातुस्तुरीश मध्यमस्तमा योनिष्ठतन्म आपह विधीयन्ते तासाम य स्थविष्ठो भवति यो मध्यमस्तलोिति यो योनिष्ठ स प्राण है अतए ज्ञान के विकास के अनुसार क्रमशः स्थूल भूत से सूक्ष्म पर्यंत इनके सिद्धांत में स्वीकृत होता है भूतों के परे ये लोग नहीं जा सकते इनका ज्ञान क्षेत्र भूत पर्यंत में ही सीमित है